प्रश्न उत्तर दीप माला तपस्या तपस्या किस प्रकार से करनी चाहिए समाधान भगवान भाष्यकार ने गीता भाष्य में कहा है इंद्रिय निग्रह पूर्वक शरीर शोषण ही तपस्या है आजकल लोग तपस्या का अर्थ उल्टा ही समझ लेते हैं विल्व पत्र खाकर रह जाना एक पैर पर खड़ा रहना इत्यादि को ही लोग तपस्या समझ लेते हैं किसी भी व्रत या तपस्या का मूल इंद्रिय निग्रह ही है यदि इंद्रिय निग्रह नहीं होगा तो सारी तपस्या ढोंग बनकर रह जाएगी दुनिया हमको तपस्वी समझे या न समझे इससे साधक को क्या मतलब होना चाहिए हम अपने को कैसा समझ रहे हैं ईश्वर क्या क्या समझ रहा है बस यही बात महत्वपूर्ण है आजकल लोग डॉक्टर को ही गुरु मानते हैं जो पाठ शास्त्र कहे गुरु कहे उससे कोई मतलब नहीं है शास्त्र कहता है प्रतिदिन सुबह जल्दी उठो तो नहीं मानते पर यदि डॉक्टर कहे कि सुबह पाँच बजे उठकर नहीं टहलोगे तो मर जाओगे तब तुम तुरंत मान लेते हो डॉक्टर कहता है यह चीज़ मत खाओ तो तुम तुरंत छोड़ देते हो पर शास्त्र उपवास करने का निर्देश करता है तो नहीं मानते ईश्वर प्राप्ति से भिन्न लक्ष्य होने पर तपस्या में भी देहाध्यास बढ़ जाता है अतः साधु को लक्ष्य को ध्यान में रख ही तपस्या करना चाहिए जिज्ञासा शास्त्र में तपस्या का वास्तविक स्वरूप क्या कहा गया है समाधान भगवान भाष्यकार ने तप का लक्ष्य बताया इंद्रिय निग्रह पूर्वकम शरीर शोषणम शरीर में जो दोष आ गए हैं उनके मार्जन के लिए इसको तपाना पड़ता है तप सहने धातु है उपस्थित परिस्थिति को किसी प्रकार की प्रतिक्रिया किए बिना सह लेना और अपने मन की स्थिति को न बिगड़ने देना यह बहुत बड़ा तप है गर्मी हो ठंड हो कोई गाली दे या स्तुति कर दे उसे सह लो और मन में किसी प्रकार का विकार मत आने दो तो यही आपकी तपस्या हो जाएगी अब परिस्थितियों में सब परिस्थितियों में समत्व बनाए रखना इससे बड़ा और कोई तप नहीं है जिज्ञासा साधना में इंद्रिय निग्रह को इतना महत्व क्यों दिया गया है समाधान देखिए तपस्या में मूल वस्तु इंद्रिय निग्रह ही है शरीर में भोगों द्वारा जो स्थूलता आई है आलस्य आ गया है वह निकलकर शरीर शुद्ध हो जाए एवं बड़े बड़े बड़े कर्म करने की रजोगुणी प्रवृत्ति ना रहे इसके लिए उसका शोषण किया जाता है पर यह शोषण इंद्रिय निग्रह पूर्वक ही होना चाहिए इंद्रिय निग्रह का लाभ यह है कि आपकी जो शक्ति व्यर्थ खर्च हो रही है वह रुक जाएगी जैसे किसी अंधे व्यक्ति का नेत्र गोला खराब हो जाता है तो उसकी वहाँ से शक्ति खर्च नहीं होती वह श्रोत्रादि में काम करने लगती है जिससे उन इंद्रियों की शक्ति बढ़ जाती है उत्तर काशी में एक अंधे महात्मा थे वे जब अन्य क्षेत्र में भिक्षा लेकर वापस आते तो ठीक अपनी कुटी के सामने के रास्ते से ही मुड़ते थे जब उनसे पूछा कि आपको कुटी का पता कैसे लगता है तो उन्होंने बताया कि गंगा जी की धारा की आवाज़ जगह जगह बदलती रहती है उसी आवाज़ से मैं अंदाज लगा लेता हूँ कि कुटी का रास्ता यहाँ से है उनके नेत्र में खर्च होने वाली शक्ति स्रोत्र में काम करने लगी थी इसी प्रकार व्यक्ति की इंद्रिय शक्ति जगत में फैली हुई है वही खर्च हो जाती है इसलिए जब वह विचार में या ध्यान में बैठता है तो उसमें तन्मयता नहीं आ पाती जब इंद्रिय निग्रह और मनोनिग्रह ठीक से सम्पन्न हो जाता है तो व्यक्ति में वह शक्ति आ जाती है जिससे विचार और ध्यान सम्यक प्रकार से कर सकता है